संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर बानो, बानो सरताज की बाल कहानी मिलाप एक जंगल में कुक्कू और कालिया पास पास के वृक्षों पर रहते थे कुकू कोयल थी और कालिया कौआ कालिया ने वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर घोसला बना रखा था रही कुक् तो सब जानते हैं कि कोयल कभी अपना घोसला नहीं बनाती कुक्कू थी तो काली पर बहुत मधुर गाती थी जंगल वासियों को उसका गायन बहुत पसंद था वह खूब प्रशंसा करते अपनी प्रशंसा सुन सुनकर कर कुक्कु घमंडी हो गई, बड़ों का निरादर करने लगी और छोटों को अनदेखा करने लगी लगी कभी कोई बीमार पक्षी से गाने की फरमाइश करता तो साफ इनकार कर देती कौए की आवाज की ऐसी हसी उड़ाती कि कौआ बेचारा मन महसूस कर रह जाता तोती की टेढ़ी चोच पर हंसती जाती हंसती जाती। बया के बित्ते भर के शरीर को निशाना बनाती तो कभी उल्लू की भयानक सूरत पर ताना मारती हमेशा किसी न किसी की बुराई में ही उसका दिन गुजरता था एक दिन कुछ पक्षी बैठकर बातें कर रहे थे सब कुक्कु से नाराज थे उसकी शिकायत कर रहे थे एक, एक बूढ़ी चील, चील ने, ने कहा घमंड किसी को किसी शोभा नहीं देता, देता है कुक् को समझना होगा और नहीं समझ पाई तो हमें उसे समझाना होगा और ये काम ये काम केवल कालिया ही कर सकता है हाँ उल्लू ने कहा कालिया कुक्कू का पड़ोसी है वह उसका कहना अवश्य मानेगी कालिया, कालिया चौंक, चौंक कर बोला उल्लू दादा वह मेरी पड़ोसन, पड़ोसन अवश्य है पर जब, जब मतलब होता है ना, तभी वह मुझसे हंस बातें करती है।, है काम नहीं होता तो मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देती है वो मैं उसे क्या समझाऊंगा और वह क्या मेरी बात सुनेगी बूढ़ी चील बोली समझाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं मेरे पास आओ मैं तुम्हारे काम में एक तरीका बताती हूँ पक्षियों के अंडे देने का मौसम था कालिया की कौमी ने अंडे दिए ने भी अंडे दिए और चुपचाप उसने कालिया के अंडों में मिला दिए। उसका अपना घोसला तो था नहीं सो उसने ये नेक काम किया था कालिया इसी दिन की प्रतीक्षा में था उसने रात को कुक् के अंडे दूसरे वृक्ष पर अपने मित्र के घोंसले में पहुंचा दिए फिर शोर मचा दिया हाय हाय हाय कितना बड़ा सांप था। मेरे दो अंडे खा लिए उसने मैं तो लुट गया रे मैं तो बर्बाद हो गया कालिया और उसकी कौमी ने खूब विलाप किया कुक्कू ने सुना तो वह घोसले तक यह देखने के लिए गई कि उसके अंडे सुरक्षित है या नहीं वहाँ जाकर जब उसने घोसले को देखा तो उसने अपना सिर ही पीट लिया क्योंकि अंडे उसी के गायब थे वह जोर जोर से रोने लगी <laughs> कालिया ने आश्चर्य से पूछा क्या बात दा है दा तुम तो क्यों रो रही हो वो मेरे अंडे थे तुम्हारे अंडे, अंडे? कालिया चौंक कर बोला तुम्हारे अंडे, अंडे? मेरे घोसले में कैसे आ गए मेरे पास अपना घोंसला नहीं है ना और इसीलिए मैंने चुपके से अपने सारे अंडे तुम्हारे घोसले में रख दिए थे वो मेरे अंडे थे मेरे दोनों अंडे चले गए तुम्हें तुम्हे मुझे बता देना चाहिए था, था। कालिया ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा ये तो ये बहुत बुरा हुआ कुको तुम्हारे साथ तुम मुझे बता देती तो ज्यादा तो अच्छा होता ना। ना, न मैं तुम्हारा पड़ोसी भी हूँ मैं अपने अंडों के साथ साथ तुम्हारे अंडों की भी देखभाल कर लेता लेकिन वो तुम्हें कैसे बताती कालिया वो तुमसे बात भी तो नहीं करती है बूढ़ी चील ने कहा जो अपनों से धोखा करे उसकी चिंता कौन करे ये बात तो है कालिया ने सिर हिलाया हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए कुकु कुछ नहीं बोली चुपचाप रोती रही कुछ दिनों बाद सब पक्षियों के बच्चे निकल आए एक दिन कुक्कू सबके सब बच्चों को हसरत से देख रही थी कि इतने में कालिया उसके पास आया और आकर कहा ये लो कुक्कू ये तुम्हारे बच्चे मैंने तुम्हारे अंडे दूसरे घोंसले में रख दिए थे मेरे मित्र की पत्नी को धन्यवाद दो जिसने तुम्हारे अंडे से हैं मेरे बच्चे कुक्कू खुशी से बच्चों को प्यार करती हुई बोली तुम कितने अच्छे हो कालिया वाकई तुम बहुत अच्छे हो तुमने मेरे बच्चों का ध्यान रखा तुम ही मेरे सच्चे हितैषी हो तुम्हारे मित्र का उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी पक्षी सभी अच्छे होते हैं कुक् बूढ़ी चील ने उसके पास आकर कहा उन्हें अपना समझना सीखो तुम्हारा घमंड दूर करने के लिए ही हम सभी ने मिलकर यह उपाय किया था आप लोगों ने मेरे साथ भले ही ऐसा व्यवहार किया लेकिन मुझे सबक मिल गया है और मैं मैं बहुत खुश हूँ ये आंसू आंसू पश्चाताप के थे और साथ ही खुशी के भी थे इस घटना के बाद कुक् सबके लिए गाने लगे सबके साथ हिल मिल रहने लगे अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी मिलाप लेखक डॉक्टर बानो सरताज वाचक स्वर भारती परिमल